संक्षिप्त महाभारत श्री गणेशा न उद्योग पर्व विराट नगर में पांडव पक्ष के नेताओं का परामर्श सैन्य संग्रह का उद्योग तथा राजा द्रुपद का धृतराष्ट्र के पास दूत भेजना नारायण नमस्कृत्यातम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 महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए वैश्व पायन जी कहते हैं राजन कुरुप्रवीर पांडवगण अभिमन्यु का विवाह करके अपने सुरहित यादवों के सहित बड़े प्रसन्न हुए और रात्रि में विश्राम करके दूसरे दिन सवेरे ही विराट की सभा में पहुंच गए सबसे पहले समस्त राजाओं के माननीय और वृद्ध विराट एवं द्रुपद आसनों पर बैठे फिर पिता वसुदेव जी के सहित बलराम और श्री कृष्ण विराजमान हुए सात्यकी और बलराम जी तो पंचाल रात पंचाल रात द्रुपद के पास बैठे तथा श्री कृष्ण और युधि राजा विराट के समीप विराजमान हुए इनके पश्चात द्रुपद राज के सब पुत्र हेमसेन अर्जुन नकुल सहदेव प्रद्युम्न शाम विराट पुत्रों के सहित अभिमन्यु और द्रौपदी के सब कुमार ये सभी सुवर्ण जटित मनोहर सिंहासन पर जा बैठे जब सब लोग आ गए तो वे आपस में मिलकर तरह तरह की बातचीत करने लगे फिर श्री कृष्ण की सम्मति जानने के लिए एक मुहूर्त तक उनकी ओर देखते हुए आसनों पर बैठे रहे तब श्री कृष्ण ने कहा सुबल पुत्र शुकनी ने जिस प्रकार कपट द्यूत में हरा कर, महाराज युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास के नियम में बांध दिया था वह सब तो आप लोगों को मालूम ही है पांडव लोग उस समय भी अपना राज्य लेने में समर्थ थे परंतु वे सत्यनिष्ठ थे इसलिए उन्होंने तेरह वर्ष तक उस कठोर नियम का पालन किया अब आप लोग ऐसा उपाय सोचे जो कौरव और पांडवों के लिए धर्मानुकूल और कृतिकर हो क्योंकि अधर्म के द्वारा तो धर्मराज राज्य देवताओं का राज्य भी नहीं लेना चाहेंगे हां, धर्म और अर्थ से युक्त हो तो इन्हें एक गांव का आधिपत्य स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण इन्हें असह्य कष्ट भोगने पड़े हैं तथापि अपने सुहृदों के सहित ये सर्वदा उनका मंगल ही चाहते रहे हैं अब ये पुरुष को परास्त करके प्राप्त किया था। ये बात भी आप लोगों से छिपी नहीं है कि जब ये बालक थे तभी से क्रूर स्वभाव कौरव इनके पीछे पड़े हुए हैं और इनका राज्य हड़पने के लिए तरह तरह के षडयंत्र रहते रहे हैं अब उनके बढ़े चढ़े लोग राजा युधिष्ठिर की धर्मभ्ञता और उनके पारंपरिक संबंध का विचार करके आप सब मिलकर और अलग अलग कोई बात तय करें ये लोग तो सदा सत्य पर डटे रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा काफी ठीक ठीक पालन किया है इसलिए यदि अब धित्राष्ट्र के पुत्र अन्याय करेंगे तो ये उन्हें मार डालेंगे और इस काम में उनका अन्यान्य देख अन्याय देखकर इनके सुहृदगण भी उनका मुकाबला करेंगे किंतु अभी तक हमें ठीक ठीक दुर्योधन के विचार का भी पता नहीं है कि वह क्या करना चाहता है और दूसरी ओर का विचार जाने बिना आप किसी कर्तव्य का निश्चय भी कैसे कर सकते हैं इसलिए उन लोगों को समझाने और महाराज युधिष्ठिर को आधा राज्य दिलाने के लिए इधर से कोई धर्मात्मा पवित्र चित्त कुलीन सावधान और सामर्स्यवान पुरुष दूध बनकर जाना चाहिए राजन श्री कृष्ण का भाषण मधुर और पक्षपाशून्य था बलराम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया आपने श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण सुना वह जैसा धर्म राज्य के लिए हितकर है वैसा ही कुरुराज दुर्योधन के लिए भी है वीर आधा राज्य कौरवों के लिए छोड़कर शेष आधे के लिए ही प्रयत्न करना चाहते हैं अतः यदि दुर्योधन आधा राज्य दे दे तो वह बड़े आनंद में रह सकता है अतः यदि दुर्योधन का विचार जानने और उसे युधिष्ठिर का संदेश सुनाने के लिए कोई दूध भेजा जाए और इस प्रकार कौरव पांडवों का निपटारा हो जाए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी वहां जो दूध जाए उसे जिस समय सभा में कुरुश्रेष्ठ भीष्म धित्राष्ट्र द्रोण अस्वस्था विदुर कृपाचार्य शकुनि, कर्ण तथा शस्त्र और शास्त्रों में पारंगत दूसरे धिताष्ट्र पुत्र उपस्थित हों और जब सब वयो वृद्ध एवं विद्यावृद्ध पुरवासी भी वहां आ जाए तब उन्हें प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने वाला वचन कहना चाहिए किसी भी अवस्था में कौरवों को कुपित नहीं करना चाहिए उन्होंने सबल होकर ही इनका धन छीना था युधिष्ठिर के जीवे में आ सकती थी और अपने प्रिय दूत का आश्रय लेने पर ही उन्होंने इनका राज्य हरण किया था यदि शकनु ने इन्हें जुए में हरा दिया तो इसमें उसका कोई अपराध नहीं कहा जा सकता बलराम जी की यह बात सुनकर साथ की एक साथ तड़क कर खड़ा हो गया और उनके भाषण की बहुत निंदा करते हुए इस प्रकार कहने लगा पुरुष का जैसा चित्त होता है वैसे ही वह बात भी कहता है आपका भी जैसा हृदय है वैसे ही बात कह रहे हैं संसार में सूरवीर भी होते हैं और कायर भी लोगों में ये दोनों पक्ष पूरी तरह से देखे जाते हैं यह ठीक है कि धर्मराज जुआ खेलना नहीं जानते थे और शक्नी इन क्रिया में पारंगत था किंतु तो इनके उसमें श्रद्धा नहीं थी ऐसी स्थिति में यदि उसने उन्हें जुए के लिए निमंत्रित करके जीत लिया तो उसकी इस जीत को धर्मानुकाल कुल कैसे कहा जा सकते हैं अजी कौरवों ने तो इन्हें बुलाकर कपटपूर्वक हराया था फिर उनका भला कैसे हो सकता है महाराज युधिष्ठिर वनवास की अवधि पूरी करके अब स्वतंत्र हैं और अपने पैतृक राज्य के अधिकारी हैं ऐसी स्थिति में ये उनसे भीख मांगे यह कैसे हो सकता है भीष्म द्रोण और विदुर ने तो कौरवों को बहुतेरा समझाया है किंतु पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति देने के लिए उनका मन ही नहीं होता अब मैं रणभूमि में अपने पहने बाणों से उन्हें सीधा कर दूंगा और महात्मा युधिष्ठिर के चरणों पर उनका सिर रगड़वाऊंगा यदि वे इनके आगे झुकने को तैयार न हुए तो अपने मंत्रियों सहित यमराज के घर जाएंगे भला ऐसा कौन है जो संग्राम भूमि में गांडीधारी अर्जुन चक्रपाणी श्रीकृष्ण दुर्धर्ष भीम धनुर्धर नकुल सहदेव वीरवर विराट और द्रुपद तथा मेरा वेग सहन कर सके धीर्टम पांडवों के पांच पुत्र धनुर्धर अभिमन्यु तथा काल और सूर्य के समान पराक्रमी गद प्रद्युम्न और सांबादी के प्रहारों को सहन करने की भी कौन ताप रखता है हम लोग शकुनी के सहित दुर्योधन और कर्ण को मारकर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे आताताई शत्रुओं को मारने में तो कभी कोई दोष नहीं है शत्रुओं के आगे भीख मांगना तो अधर्म और अपयस का ही कारण होता है अतः आप लोग सावधानी से महाराज युधिष्ठिर के हृदय की यह अभिलासा पूरी करें कि वे धित्राष्ट्र के देने से ही अपना राज्य प्राप्त कर लें। इस प्रकार उन्हें या तो अभी राज्य मिल जाना चाहिए नहीं तो सारे कौर युद्ध में मारे जाकर पृथ्वी पर शयन करेंगे इस पर राजा द्रुपद ने कहा महाभाहो दुर्योधन शांति से राज्य नहीं देगा पुत्र के मोह वृतराष्ट्र भी उसी का अनुवर्तन करेंगे तथा भीष्म और ड्रोन दीनता के कारण और कर्ण एवं शक्नी मूर्खता से उसी की कहेंगे मेरी बुद्धि में तो भी श्री बलदेव जी का प्रस्ताव नहीं जचा फिर भी शांति की इच्छा वाले पुरुष को ऐसा करना ही चाहिए दुर्योधन के सामने मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिए मेरा ऐसा विचार है कि वह दुष्ट मीठी बातों से काबू में आने वाला नहीं है दुष्ट लोग मृदुभाषी को शक्तिहीन समझते हैं वे जहाँ नरमी देखते हैं वही अपना मतलब सदा हुआ समझ लेते हैं हम यह भी करेंगे पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरंभ करें हमें अपने मित्रों के पास दूध भेजने चाहिए जिससे वे हमारे लिए अपनी सेना तैयार रखें शल्य धुष्ट केतु जयसेन और केके राज इन सभी के पास शीघ्र दूध भेजने चाहिए दुर्योधन में निश्चय ही सब राजाओं के पास दूध भेजेगा और वे जिसके द्वारा पहले आमंत्रित होंगे पहले उसी की सहायता के लिए वचन दे देंगे इसलिए राजाओं के पास पहले हमारा निमंत्रण पहुँचे इसके लिए शीघ्रता करनी चाहिए मैं तो समझता हूँ हमें बहुत बड़े काम का भार उठाना है ये मेरे पुरोहित जी बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं इन्हें अपना संदेश लेकर राजा ह्तराष्ट्र के पास भेजिए दुर्योधन भीष्माष्ट्र और द्रोणाचार्य इनसे अलग अलग जो कुछ कहलाना हो वह इन्हें समझा दीजिए श्री कृष्ण बोले महाराज द्रुपद ने बहुत ठीक बात कही है इनकी सम्मति अतुलित तेजस्वी महाराज युधिष्ठिर के कार्य को सिद्ध करने वाली है हम लोग सुनीति से काम लेना चाहते हैं अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिए जो पुरुष विपरीत आचरण करता है वह तो महामूर्ख है आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से आप ही हम सब में बड़े हैं हम सब तो आपके शिष्यवत हैं अतः राजा धित्राष्ट्र के पास आप ही ऐसा संदेश भिजवाइए जो पांडवों की कार्य सिद्धि करने वाला हो आप उन्हें जो संदेश भिजवाएंगे वह हम सबको भी अवश्य मान्य होगा यदि कुर्राजित्राष्ट्र ने न्याय न्यायपूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव पांडवों का भीषण संघार नहीं होगा और यदि मोहवश अभिमान के कारण दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार न किया तो वह गांडीव धनुर्धर अर्जुन के कुपित होने पर अपने सलाहकार और सभी संबंधियों के सहित नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा इसके पश्चात राजा विराट ने श्री कृष्ण का साकार करके उन्हें बंधु बांधवों से विदा किया भगवान के द्वारिका चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई और राजा विराट युद्ध की सब तैयारियां करने लगे राजा विराट द्रुपद और उनके संबंधियों ने सब राजाओं के पास पांडवों को सहायता देने के लिए संदेश भेजे और वे सभी निपतिगण पुरुष श्रेष्ठ पांडवों का तथा विराट और द्रुपद का निमंत्रण पाकर बड़ी प्रसन्नता से आने लगे पांडवों के यहाँ सेना इकट्ठी हो रही है यह समाचार पाकर धृतराष्ट्र के पुत्र भी राजाओं को एकत्रित करने लगे उस समय कौरव और पांडुओं की सहायता के लिए आने वाले राजाओं से सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित से कहा पुरोहित जी भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं प्राणियों में बुद्धि से काम लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं बुद्धयुक्त जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है द्विजों में विद्वानों का दर्जा ऊंचा है विद्वानों में सिद्धांत की ज्ञाता उत्कृष्ट है और सिद्धांतों में ब्रह्मवेदता श्रेष्ठ है मेरे विचार से आप सिद्धांत वेदताओं में प्रमुख हैं आपका कुल भी बहुत श्रेष्ठ है तथा आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी आप ज्येष्ठ ही हैं आपको बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान है यह बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवों ने पांडवों को ठगा था शकुनी ने कपट युद्ध के द्वारा युधिष्ठिर को धोखा दिया था इसलिए अब वे स्वयं तो किसी भी प्रकार राज्य नहीं देंगे किंतु आप धृतराष्ट्र को धर्मयुक्त बातें सुनाकर उनके वीरों का चित अवश्य बदल दें। जी भी आपके वचनों का समर्थन करेंगे आप और आदि में मतभेद पैदा कर सकेंगे इस प्रकार जब उनके मंत्रियों में मतभेद हो जाएगा और योद्धा लोग उनके विरुद्ध हो जाएंगे तो कौरव लोग तो उन्हें एकमत करने में लग जाएंगे और पांडव लोग इस बीच में सुफीते से सैन्य संगठन और धन संचय कर लेंगे आप अधिक समय लगाने का प्रयत्न करें क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करने का काम नहीं कर सकेंगे ऐसा भी संभव है कि आपकी संगति से चित्राष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान ले आप धर्मनिष्ठ हैं अतः मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साथ धर्मानुकूल आचरण करके कृपालु पुरुषों के आगे पांडवों के क्लेशों की बात कहकर और बड़े बूढ़ों के आगे पूर्व पुरु पुरुषों के बढ़ते हुए कुल धर्म की चर्चा चलाकर आप उनके चित्तों को बदल देंगे अतः आप युधिष्ठिर के कार्य सिद्धि के लिए पुष्य नक्षत्र और विजय मुहूर्त में प्रस्थान करें विपत के इस प्रकार समझाने पर उनके सदाचार संपन्न और अर्थनीति विशाल पुरोहित पांडवों का हित करने के उद्देश्य से अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर को चल लिए